अपनी चर्चा जारी रखते हुए सदाचार पुस्तक संपन्न है वैष्णव सदाचार का दूसरा ऐसे है सदाचार का महत्व और उसका अर्थ ये कुछ तीन पन्ने बाकी है भूमि का, तो का इंट्रोडक्शन था अभी यह सदाचार शब्द का मतलब पहले तेरा अध्याय वो इंट्रोडक्टरी अध्याय जिसमें सब फंडामेंटल जो है वो चर्चा होंगे आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं इस विषय को समझने के लिए वो सब चर्चाएं होगी सदाचार वैष्णव सदाचार दो शब्द है तो सदाचार तो यह समझ रहे परम गुरु ज्ञान शलाकया चक्षरि ये नस्म श्री गुरवे नहा श्री चैतन्य मनोभीष्ट स्थापित ये नूतले स्वयं रूप कदम ददा स्वदाक वंदेह श्रीगुर श्रीयुतपकमल श्रीगुरून्वैष्णवाम श्री साग्रजा सहगण रघुनाथ सजीव साइतम सवधूतम पिजन सहित कृष्णचैतन्यम श्रीराधा पद सह गण ललिता श्री विशाखान्व श्रीकृष्ण प्रभु प्रभुनिंद श्री अद्वैत गाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे भक्तों के लिए केवल एक सूचना है वो जो कंप्यूटर रूम में जो एक लैपटॉप है जिस जो बड़ी स्क्रीन के ऊपर उपयोग होता है तो उसमें सी ड्राइव में ही बीवी के एस करके एक फोल्डर है उसके अंदर अभी से गुरु महाराज के सभी प्रवचन जो नए भी आ रहे हैं वो डाउनलोड करके रखे जाएंगे तो तैयार कर दिया है ऑलरेडी उसके अंदर तीन फोल्डर है एक है जो रेडियो में आते थे वो लेक्चर दूसरा फोल्डर है उसके बाद वाले लेक्चर उसके बाद वाले लेक्चर्स में दो तक के और फिर एक फोल्डर है दो के सभी लेक्चर तो अभी अपडेट होता रहेगा लगभग हर दो दिन या तीन दिन में उसको अपडेट करेंगे तो किसी को यूट्यूब पे जा करके ऐसे इसको गुरु मार्ग को देखना है बात अलग है अन्यथा है ये लेक्चर्स कोई भी अपने प्लेवर में भी ले सकता है दौड़ करके और सुन सकते हैं अंग्रेजी हिंदी सभी जो भी दे रहे हैं गुजरात गुरु मार्ग जिस भाषा में भी वो सब आए सब तो हम आगे चलते हैं वैष्णव संस्कृति के विषय में श्रीमदभागवतम प्रथम स्कंद पंचम अध्याय दसवा श्लोक है शायद या ग्यारहवा है है शायद उसके ऊपर गुरु महाराज का प्रवचन है वो एक प्रवचन बहुत ही गहरी गहरा विश्लेषण है उसमें वैष्णव संस्कृति का वो जिसको सुनना सुन सकते अंग्रेजी में है प्रवचन का नाम है श्रीमद भागवतम पुट ऑल वैदिक लिटरेचर्स इनटू कॉन्टेक्स्ट ऐसे तो गुरु महाराज के जो सब प्रवचन है प्रथम भी सुनना संसौ बीस सुने टोटल तो कृष्ण भावनामृत और वैदिक संस्कृति मतलब ये कम्प्लीट पैकेज यदि किसको सुनना है और अच्छे से उसके विषय में जानना है गहराई में तो पूरा प्रथम स्कंध के सब प्रवचन सुन ले अंग्रेजी में मैं अंग्रेजी वाले की बात कर रहा हूं उसमें हर एक पहलू काफी विस्तार में आ जाता है बहुत ही जबरदस्त प्रवचन है सब प्रथम स्कंध के पूरे जो प्रवचन है वो उसका कारण यह भी हो सकता है क्योंकि शिल ने प्रथम पूरा भागवतम डाल दिया था क्योंकि उनको पता नहीं था वो समाप्त कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे पूरे भागवतम में जो भी बोलना था सब प्रथम स्कूल में शिल यहाँ पे आगे चलते हैं तो सदाचार क्यों पालन करना चाहिए इस विषय में चर्चा हो रही है और साथ सदाचार मिनिमम पाप नहीं करना मिनिमम पाप कर्मों से बचना वो इसका कम से कम कटौत है तो सब चर्चा हो गई कि सदाचार पॉजिटिव क्या करना है सुबह जल्दी उठना मंगलार्थी जाना इत्यादि की बात थी। आगे वन मोर रीजन फॉर डिवोटीज टू फॉलो सदाचार इस टू डेवलप द मोड ऑफ गुडनेस इन विच विच इज एसेंशियल स्टडी एडवांसमेंट इन कृष्ण कॉन्शियसनेस तो एक और कारण है कि भक्तों को सदाचार का पालन करना चाहिए वो है सत्व गुण विकसित करने के लिए जो कि कृष्ण भवनामृत में फिर स्थायी रूप से प्रगति करने के लिए अनिवार्य है सत्व गुण शिल प्रभुपात सही शिल प्रभुपाद का उदाहरण है ये है शिल प्रभुपात जब अपने धरातल से जाने वाले थे तब वो भागवतम की कमेंट्री बिस्तर में लेटे लेटे, भागवतम के ऊपर तात्पर्य बोलते थे उस समय का ये एक तात्पर्य है दशम स्कंध का के बाईस हाँ उसी उसी से है लेकिन वो तात्पर्य में आया ना क्योंकि वो तो तात्पर्य बोल रहे थे तो अल्टीमेटली छपा तात्पर्य में इसलिए पुस्तक का उसमें दसवा स्कन तेरहवा अध्याय त्रेपनवा श्लोक उसका तात्पर्य है मतलब तो चौदह अध्याय लिखे प्रभुपाद ने चौदह अध्याय तक के तात्पर्य दिए हैं प्रभुपाद ने दसवें स्कन के तो तेरे पर, तेरे तेरे। तो तो बहुत तो तो कह रहे एसेंशियल फॉर कैन ब्रिंग पीपल टू धर्म इसलिए अनिवार्य है क्योंकि वो लोगों को में ला सदा रज तमो भावा का लिविंग एंटिटी इन सच अ वेट ही तमोगुण और रजोगुण जो है वो काम और लोभ को बढ़ाता है जो कि जीवात्मा को इस प्रकार से बांधते हैं कि वो इस भौतिक जगत में अलग अलग प्रकार के रूपों में उसको रहना पड़ता है डेट इज वेरी डेंजरस ये बहुत ही खतरनाक है वन शुड डेरफॉर बी ब्रॉड टू सत्व गुण बाई दर्ण आश्र धर्म And should develop the brahminical qualifications of being very neat and clean, rising early in the morning, and singing Mangala Aratrika, and so on. So, इसलिए व्यक्ति को सत्योबुद्धि में लाया जाना चाहिए, वरना शंकराचार्य की स्थापना करते हैं. और और व्यक्ति को ब्राह्मण के बुद्धि उत्पन्न करने चाहिए या विकसित करने चाहिए जैसे कि बहुत ही साफ सुथरा रहना सुबह जल्दी उठना और मंगल आरती में जाना इत्यादि सब नियमों का पालन करते नॉट बी इन्फ्लुंस बायो गुणा एंड रजोगुणा तो इस तरह से व्यक्ति को सत्व गुण में रहना चाहिए और फिर तमोगुण और रजोगुण उसको प्रभावित नहीं कर पाएंगे इसलिए प्रभुपात का तात्पर्य All devotees, no matter what their टेंडेंसी और वर्क शुड ट्राई टू बी सात्विक तो हर भक्त को सात्विक बनने का प्रयास करना चाहिए भले ही उसका कार्य किसी भी प्रकार का हो ब्राह्मणा one who is actually satvik. ब्राह्मणा ब्राह्मण वो व्यक्ति है जो वास्तव में सत्व गुण में But not not only Brahmanas in in Vedic system all should should be sattvic, in, in sattvic be be encouraged encouraged to to to sattvic sattvic sattvic. habits. must fight which is not sattvic, Much of their daily routine should be sattvic, performing worship, offering respect to superiors etc. तो ब्राह्मण पूरी रूप से सात्विक सत्वुण होता है लेकिन केवल ब्राह्मण ही नहीं Vedic समाज में Vedic पद्धति में हर एक व्यक्ति को सत्व गुण की आदतें विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है क्षत्रिय क्षत्रिय है तो वो उसको लड़ने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो कि सात्विक नहीं है उसका स्वधर्म लड़ना है वो सात्विक नहीं है उसके लिए भी प्रोत्साहन है लेकिन ज्यादातर उनके जो दिन के जो कार्य रहते हैं तो वो सात्विक होते हैं वो सात्विक होने चाहिए जैसे कि पूजा करना बड़ों को आदर सम्मान देना ब्राह्मण को आदर सम्मान देना इत्यादि बहुत सारे जो क्षत्रिय के रोज के जो कार्य है जो नित्य धर्म है वो सब सात्विक होते गुण सब में विकसित करना ये एक महत्वपूर्ण यही है वर्णाश्रम समाज का वैदिक समाज का कोई शूद्र भी है तो वो अपना कार्य धर्म धर्म के, के लिए करता है यदि अपने कार्य करने में वो उसकी उसका कर्तव्य इसलिए कर रहा है उस तरह से अनासत होकर कार्य करता है तो वो भी सत्व गुण में आता है उसको उसका भी सत्व गुण विकसित होता है उसी तरह स्त्री का भी सत्व गुण विकसित होता है सब अपने अपने कार्य में रह करके सत्व गुण को विकसित कर सकते हैं इस तरह से व्यवस्था है अगर किसी काम से नहीं वो रजोगुण है यदि कुछ ध्यय है तो रजोगुण गीता में जैसे बताया करता राज्य करता करता है रजोगुण में, रजो में, में कर्ता की बात करे कर्म की नहीं कर्म सत्व गुण रजोगुण तमोगुण में भी होते हैं उसके लक्षण अलग है किसी भी कर्म को करते हुए जो करने वाला कर्ता है वो कौन से गुण में है तो कर्ता यदि वो कार्य अपने कर्तव्य समझ करके कर रहा है कुछ पाने के इच्छा से नहीं कर रहा है उसका संकल्प कुछ पाना नहीं है तो वो करता सात्विक उसमें सत्व गुण डेवलप भी होगा और सात्विक भी है वो वो करने वाला जो कार्य करने वाला जिसको कर्ता कहते हैं वो सात्विक है यदि कोई सत्व गुण दर्जोगुण तमोगुण किसी भी प्रकार का कर्म कर रहा है और उसकी इच्छा कुछ पाने की है मान सम्मान या तो कुछ भौतिक वस्तु पाने की है तो वो करता राजसिक होगा भले वो सतो गुण का कार्य कर रहा है लेकिन करता हो गया राजसिकुण तो तो तो के में में गुण में नहीं आएगा तो वो रजोगुण किसी काम्य कर्म है अभी काम्य कर्म को भी कोई केवल कर्तव्य के लिए कर सकता है ऐसा हो सकता है कभी तो वो कर... कर्म तो रजोगुण का हुआ लेकिन कार्य करने वाला जो है वो शत्रुगुण में हो सकता है सामान्य रूप से कर काम्य करने वाले शत्गुण में कर्ता भी नहीं होता है क्योंकि उसमें संकल्प काम पूरा करना है लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि वो काम काम्य कर रहे हैं लेकिन उसका जो ध्यय है वो कर्तव्य निभाना है जैसे अभी पुत्र प्राप्त करना है तो कृत्रि यज्ञ काम्य किंतु जनक महाराज पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से क्यों वो पुत्र प्राप्त करना है उनको क्योंकि उनका वो धर्म तब बचा रहेगा वो तो धर्म के लिए पुत्र प्राप्त कर करेगा क्योंकि एक पुत्र सबका होना चाहिए उनको नहीं हुआ था प्रथम पुत्र को प्राप्त के लिए धर्म बचाने के लिए जब पुत्र दृष्टि यज्ञ कर रहे हैं तो वो सबकर्ता सात्विक हो गया कर्म कार्य जो है वो रजोग का है लेकिन कर्ता धर्म को बचाने के लिए कर रहा वो अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं कर रहा है तो इसलिए वो सात्विक होगा तो कर्ता अलग है कर्म अलग है कर्म भी तीन प्रकार के कर्ता भी तीन प्रकार के हैं हरेक तीन प्रकार के कर्म तीन प्रकार के चेतनाओं में किए जा सकते हैं तो इसलिए वैदिक सभ्यता जो है उसमें हरेक को सिखाया जाता है कि कैसे सात्विक कर्ता बने कुछ भी कार्य करते सात्विक कर्ता कैसे और यदि भक्त है तो चौथा उसमें एड हो गया सत्वरजतम और निर्गुण तो निर्गुण भी कैसे करें तो भगवान के संतुष्ट करने की इच्छा से कर रहे हैं भगवान के मिशन के लिए कर रहे हैं इसी प्रकार के लिए कर रहे हैं तो वो कार्य तीनों गुणों में से कोई का भी हो सकता है करता हो गया निर्गुण इसलिए उसका प्रभाव भी निर्गुण है भक्ति में प्रगति है उसका प्रभाव सात्विक प्रभाव से मुक्ति की तरफ प्रगति होती है बहुत ही जगह से अनाशक्ति होती है और निर्गुण प्रभाव से अनाशक्ति तो होती है सात्विक का तो सब आ गया लेकिन उसके ऊपर कृष्ण भक्ति डेवलप होती है तो इसलिए वैदिक सभ्यता जो है उसमें हर एक व्यक्ति को सत्व गुण की तरफ लिया जाए लेके जाया जाता है स्वकर्मणातम तो अभ्यर्थ्य सिद्धि मानव वे तो शिलूपात यहाँ बता रहे हैं इसलिए वर्णाश्रम धर्म की स्थापना करके सबको सत्व गुण में लाना चाहिए इसलिए इसको ब्राह्मणिकल कल्चर बोलते हैं अंग्रेजी में शलपरूपा इसको ब्राह्मणिकल कल्चर कहते हैं कि ब्राह्मणों की सभ्यता लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि इसमें सब ब्राह्मणी है कार्य कि सब लोग सत्व की तरफ अग्रसर हो रहे इसलिए इसको ब्राह्मणिकल कल ब्राह्मणों की द्वारा या ब्रह्म के द्वारा ब्रह्म <viktigt ainda auchplayer> <constrained speaking language> शास्त्र शास्त्र <God> के द्वारा गाइडेड जो ब्राह्म शास्त्र के द्वारा मार्गदर्शित है वो मार्गदर्शन ब्राह्मणों के माध्यम से आता है ब्राह्मण को ब्राह्मण इसलिए कहा जाता है क्योंकि शास्त्र से कनेक्टेड है ब्रह्म मतलब शास्त्र ब्रह्म मतलब भगवान भगवान ने क्योंकि शास्त्र दिया इसलिए शास्त्र को भी ब्रह्मा कहते हैं और शास्त्र क्योंकि ब्राह्मण हमारे पास लेके आ रहे हैं इसलिए उसको भी ब्राह्मण कहते हैं ऐसा करके वो कनेक्शन है पूरा इसके बता ना कर्म ब्रह्मोद्भविद्धि कर्म जो है क्या करना है क्या नहीं करना है कार्य कर्तव्य तो वो ब्रह्म से आते हैं शास्त्र से आते हैं ऐसा नहीं है कि मैं वैश्य हूं तो किसी भी चीज का मैं बिजनेस कर लू मेरा गुण है कर्म तो मैं सेट कर लूंगा बिजनेस कर्म है गुण है लेकिन वो कहाँ से आया है चिकन सूप बेचना है उसमें बहुत प्रॉफिट मिलता है मान लो तो वो थोड़े ब्रह्मा से आ रहा है तो विकर्म है इसलिए उसको कर्म नहीं कहा जाएगा उसको विकर्म कहा जाएगा सामान्य रूप से हम सभी जो आज के जगत के लोग है उनको कर्म कहते हैं लेकिन कर्मी कहना तो बहुत बड़ा सम्मान वास्तव में तो विकर्म ही है क्यूँकि क्या है उनका जो कर्म है वो कहाँ से आ रहा है वो ब्रह्म से नहीं आ रहा है तो कर्म नहीं है वो विकर्म है जो ब्रह्म तो से नहीं आ रहा है वो कर्म है मतलब ब्रह्मा मतलब शास्त्र शास्त्र से नहीं आ रहा इसलिए ब्रह्मा या शास्त्र द्वारा हरेक व्यक्ति का कार्य निर्धारित है इसलिए वो व्यक्ति के कार्य में ही ब्रह्म है भगवान है शास्त्र है नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम सर्वगतम तो इस तरह से वो इसलिए उसके उत्थान का कारण बनता है क्योंकि वो निर्देश है उसके लिए कि ये करो और वो करके वो सत्व गुण की तरफ जाता है डिरेक्शन सदाचार स्पेसिफिक फॉर द नीड्स ऑफ बॉडी ऑफ वैष्णव भैया वैष्णव हैव स्पेस में directions on sadachar specific for the needs of gauria vaishnavas have been presented by sanatan goswami in hari bhakti vilasa which is thus the smriti or equivalent of dharma shastra for followers of lord chaitanya some simple portions of sadachar from hari bhakti vilasa are given below तो गोड़िया वैष्णव की आवश्यकताओं के लिए जो मार्गदर्शन है सदाचार के नियमों के ऊपर वो हरी भक्ति विलास में सनातन गोस्वामी द्वारा प्रस्तुत है जो कि इस प्रकार से गोड़िया वैष्णव के लिए या चैतन्य महाप्रभु के पालन करने वालों के लिए अनुयायियों के लिए धर्मशास्त्र की तरह काम करती है और ये कुछ उद्धरण है विलास से जो यहाँ पे हम नीचे दे रहे हैं अग्रहस्ता ये भी विलास से कुछ तीसरे श्लोक का अनुवाद है शुड और नो इन दिस और को हमेशा सदा का पालन करना चाहिए सदाचार विहीन जो व्यक्ति है वो इस जीवन में और अगले जीवन में कभी भी सुख प्राप्त नहीं करता है परफॉर्मिंग तो यज्ञ, दान तपश्चर्या इत्यादि ये सब जो है वो ऐसे व्यक्ति को कुछ भी शुभ फल नहीं देते हैं जो सदाचार का उल्लंघन करके ये सब कर सदाचार का उल्लंघन करके जो ये दान तप इत्यादि जो भी कुछ कर रहा है उस तो ये दान तप उसको कोई शुभ नहीं डू नॉट पर्सन ऑफ़ सदाचार, ऑल्सो ही मे हैंग अंडर अ गुरु छह वेदांग क्या क्या है शिक्षा छंद निरुक्त व्याकरण कल्प ज्योतिष वेद के साथ वेदांगों के साथ जस्ट एज अर्ड फ्लाइज अवे फ्रॉम लिव हिम एट व्यक्ति को शुद्ध नहीं करते हैं, जो सदाचार विहीन भले ही उसने गुरु के अंतर्गत सभी वेद उसके वेदांगों के साथ पढ़ लिए हो या अध्ययन किए हो फिर भी क्या होता है कि वेद उसी प्रकार से वो व्यक्ति को मृत्यु के समय छोड़ देते हैं जिस प्रकार से जो पक्षी है जो छोटा पक्षी है वो जैसे ही उसकी पंख आते हैं तो वो माला छोड़ देता है अपना माला क्या बोलते हैं गुजराती मानोला घोसला घोसला छोड़ देते हैं अपना जैसे ही वो पक्षी छोटा है बड़ा होता है पंख तो जैसे आते हो तो घोसला छोड़ देता है इसी प्रकार से वेद जो है मृत्यु के समय इनको छोड़ देते हैं भले ही उन्होंने अध्ययन किया हो यदि सदाचार विहीन तो व्यक्ति ऑल यदिंग सदा और इफ इट बिकम ऑल ऑफ दॉलेज एक्वाइर्ड बी लॉस्ट एट देद का बहुत ज्ञान इकट्ठा किया हो सकता है लेकिन यदि वो सदाचार का पालन नहीं करता है या तो वो भक्त नहीं बनता है वैष्णव नहीं बनता है तो ये जो सब ज्ञान उसने इकट्ठा किया हुआ है वो मृत्यु के समय नष्ट हो जाएगा छूट जाएगा जस्ट एज वॉटर और मिल्क आर कंटेमिनेटेड इफ से ह्यूमन स्कल और कंटेनर मेड ऑफ अ डॉग हाइड सो ऑल्सो अ पर्सन डिवाइड ऑफ सदाचार cannot achieve achieve auspiciousness and all his activities are contaminated. A person devoid of can achieve happiness neither in in this life nor in the next. मनुष्य की खोपड़ी में भर के रखा हो मतलब खोपड़ी होता ना क्या बोलेंगे खोपड़ी बोलेंगे मुंडी होती है हाँ हाँ खोपड़ी जब मतलब हंडी होती है ना खोपड़ी तो उसको उल्टा करके उसमें पानी भर के रखा हो दूध है या पानी है जो भी कुछ है वो उसमें रहने से अशुद्ध हो जाता है उसको दूसरी क्रिया के लिए उपयोग नहीं कर सकते उसी प्रकार से सदाचारी व्यक्ति असदाचारी व्यक्ति है सदाचार विहीन व्यक्ति जो है उसकी सभी जो कार्या है वो अशुभ लेकर जाते, आते अशुद्ध हो जाते अशुभ लेकर आते और सब अशुभ हो जाते क्या? कुत्ते की खाल या तो खोपड़ी में या तो कुत्ते की खाल में, जो पानी भर के रखिए तो उसको कहीं उपयोग नहीं कर सकते शुभ कार्य के लिए उसी प्रकार से जो सदाचार विहीन व्यक्ति है उसके सभी कार्य जो है वो अशुभ और अशुद्ध हो जाते हैं इस इस तरह से ये जो कोई व्यक्ति सदाचार विहीन जो व्यक्ति है वो इस जीवन में ना तो अगले जीवन में कभी भी सुख प्राप्त करता है अ पर्सन इन्वेस्टेड विथ सदाचार विक्टोरियस बोथ इन दिस वर्ल्ड इन द नेक्स्ट वर्ल्ड और जो सदाचार से सुसज्ज व्यक्ति है वो इस ज, इस इस जीवन में और आने वाले जीवन में दोनों में सुखी हो जाता है विक्टोरियस विजयी रहता है विजयी रहता है ब्राह्मण स्टडी शास्त्र डेली सदाचार, लेजी एंड फूड, बाय हुई एक ब्राह्मण जो रोज शास्त्र नहीं पढ़ता है जो सदाचार को उसका उल्लंघन करता है जो आलसी है और जो अशुद्ध आहार लेता है एक्चुअली अभक्ष्य अभाक्ष्य वस्तुएं लेता है अशुद्ध ही नहीं है केवल कंटामिनेट बोलते हैं अंग्रेजी ओरिजिनल संस्कृत है अभाक्ष्य जो खाना नहीं चाहिए होती जो खाता है तो वो यमराज के द्वारा दंडित होता है देयरफॉर द द्विज वन शुड केयरफुली देयरफॉर द द्विज वन शुड केयरफुली प्रैक्टिस सदाचार ऑल द होली प्लेसेस हैंकर फॉर द अराइवल ऑफ अ पर्सन हु प्रैक्टिसेस सदाचार तो इसलिए एक द्विज को बहुत ही ध्यान पूर्वक सदाचार का पालन करना चाहिए उसका अभ्यास करना चाहिए सभी तीर्थ ऐसे व्यक्ति के आगमन के लिए तरसते जो सदाचारी है। सदाचारी व्यक्ति के आगमन के लिए तीर्थ भी तरसते तरसतेशन प्रैक्टिस नॉन एन एड टू सदाचार डिजायर फुलफिल्ड तो इसलिए जो शुभ चाहते हैं शुभ गति चाहते हैं उनको सदाचार पालन करना चाहिए बाकी सभी गुणों से यदि विहीन है लेकिन यदि वो व्यक्ति श्रद्धावान है मत्सर माच्स्य रहित है और सदाचार का पालन करता रहता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी हो जाए सदाचार इज द रूट ऑफ धर्म एंड कुल अ पर्सन ऑफ़ सदाचार कैन नेवर बी ट्रूली कंसीडर्ड फॉलोअर ऑफ धर्म नॉट बिलोंगिंग टू इला तो सदाचार जो है वो धर्म और कुल का की जड़ है कुल यहाँ पे मतलब कुल धर्म भी चले आते है। तो अच्छा कुल में ये जन्म लिया है तो कुलीन बोलते है कुलीन कहला वो कुल कुल का कुल की जड़ और धर्म की जड़ सदाचार तो जो व्यक्ति सदाचार विहीन है उसको सही मायनों में कभी भी धर्म का अनुयायी नहीं कहा जा सकता ना ही उसको कुलीन कहा जा सकता है सदाचार इंक्रीजेस ऑपुलेंस, फेम एंड लॉन्जिविटी लॉन्जिविटी एंड डिस्ट्रॉयज़ ऑल ऑस्पिशियसनेस लाइक अनटाइमली डेथ पॉवर्टी एक्सेट्रा तो सदाचार है वो ऐश्वर्य को बढ़ाता है यश को बढ़ाता है आयु को बढ़ाता है और सभी प्रकार के अशुभ वस्तुओं को नष्ट करता है जैसा कि अकाल मृत्यु और दरिद्रता इत्यादि सदा मस्ट बी परफॉर्म सदाचार रिजल्ट ऑफ धर्म अर्थ एंड काम देअ फॉर अन ऑलवेज केयरफुली परफॉर्म सदाचार इक्रिप्चर्स हे राजन यहाँ निपश्रेष्ठ सदाचार पालन करना ही चाहिए सदाचार धर्म अर्थ और काम के सभी फलों को देता है इसलिए एक बुद्धिमान व्यक्ति को हमेशा ध्यान पूर्वक सदाचार पालन करना चाहिए जिस प्रकार से वो शास्त्रों में बताया गया है ये है हरिभक्तिलास हाँ वो हरिभक्ति विलास अलग अलग जगह से कोटेशन लेता है। ले भक्ति विलास हमारे सभी आचार्यों के जो ग्रंथ है उसमें सबसे ज्यादा शास्त्र के उद्धरण और सबसे ज्यादा वैरायटी वाले यदि है तो हरी भक्ति विलास में भक्ति में सिंधु सिद्धांत को स्थापित करती है उसके विस्तार में यदि जाना है तो हरी भक्ति विलास में आ एक एक सिद्धांत का 20 बीस पच्चीस पच्चीस श्लोक मिलेंगे अलग अलग जगह हरिभक्तिविलास में बहुत सारे शास्त्र से बहुत सारे उद्धरण है भागवत आर कंसिडर्ड एज पर्सन टू आर आर आर रिस्पेक्टेड फॉर देयर बिहेवियर मर्सीफुल टू ऑल लिविंग एंड एंड प्योर फ्रॉम द रिजल्ट्स ऑफ एक्टिविटीज तो भागवत भक्त भाग जो है, वो ऐसे लोगों को माना जाता है जो सदाचार को चिपक के रहते मतलब पालन करते हैं, हमेशा दृढ़ता पूर्वक और उनका उनके इस प्रकार के व्यवहार के, के कारण उनका सम्मान होता है और वो सभी जीवों को सभी जीवों के ऊपर कृपा प्रदान करने वाले होते हैं और वे अपने कार्यों से के फल से अनासक्त होते हैं और वे शुद्ध होते हैं तो ये था सनातन गोस्वामी का हरिभक्ति विलास इस तीसरे अध्याय की शुरुआत में ये पोटेशन आते सदाचार के नियम शुरू करने से पहले इससे भी और ज्यादा है इसमें थोड़े ही है लेकिन ये सब है और एक चीज जो आप ध्यान में लेनी चाहिए शास्त्रों में सदाचार है और शास्त्रों का ज्ञान है दोनों का भर भर के बखान है शास्त्रों में लेकिन कहीं भी ऐसा वर्णन नहीं है कि सदाचार हो कि नहीं हो वेदों का ज्ञान होना चाहिए ऐसा वर्णन कहीं भी शास्त्र में नहीं मिलता लेकिन शास्त्र में ये वर्णन हमेशा मिल रहा है यहाँ पे भी जैसे पढ़ा कि वेदों का ज्ञान हो नहीं हो सदाचारी होना चाहिए सदाचारी नहीं है तो ये सब छोड़ के चले जाए वेद कुछ काम नहीं आएगा फिर तो दिखाता है कि जो सदाचार है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है स्कार नहीं की शास्त्रो का ज्ञान महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन दोनों की तुलना में एक ज्यादा महत्वपूर्ण सदाचार। सदाचार है, <coughs> महत्वपूर्ण है दोनों साथ में होना, होना चाहिए कहने का ज्ञान के लिए पहले दूसरे वो हम समय में अलग अलग प्रकार से देख सकते क्या हो सकता है लेकिन दोनों साथ में होना चाहिए लेकिन यदि एक ही होना है तो सदाचार होना लेकिन एक ही क्यों होना है दो क्यों नहीं तो सदाचार का ये महत्व है वेदिक में। फिर आगे बताते हैं डिविजन्स ऑफ सदाचार डिविजन्स मतलब विभाग सदाचार के विभाग मतलब हम लोग सब सदाचार का थोड़ा अंदर विषय में थोड़ा विश्लेषण करेंगे फिर बाकी तो पूरा विश्लेषण एकदम विस्तार में तो पूरी पुस्तक ही है लेकिन के थोड़े विभाग दिखा रहे हैं ये महत्वपूर्ण विषय है रूल्स ऑफ सदाचार में भी डिवाइडेड इनटू प्राइमरी एंड सेकेंडरी तो तो सदाचार के जो अलग-अलग नियम दिए जाते हैं बहुत हैं बहुत तो सारे होते उनको दो मोटे विभाग में बांटा जा सकता है सिद्धांत ऐसा है एक को बोलते हैं प्राथमिक और दूसरे को प्राइमरी सेकेंडरी प्राथमिक और दूसरा नियम यह है प्राइमरी मतलब मुख्य मुख्य और सेकेंडरी मतलब गौण मुख्य और गौण हम सामान्य रूप से समझते मुख्य है क्योंकि हम क्या आलसी हैं तो हम यही करना चाहते मुख्य क्या है बताओ वो करेंगे गौण को छोड़ दो लेकिन आशय ये नहीं होता है गौण को गौण और मुख्य को मुख्य बताने में कि आप एक को छोड़ दो और एक को लो उसका केवल रिलेटिव उसका क्या महत्व है वो दिखाने के लिए होता है इसलिए में सब आलस आलसी होने के कारण बस यदि सोलह माला करके भगवंत जा सकते तो सत्रह व क्यू करे इस तरह के विचार वाले सोलह मारा और चार नियम करके भगवंत जा सकते हैं तो फिर दूसरी सब चीजें पालन करने की जरूरत है तो बाकी तो गौण है ना तो गौण है छोड़ दो ऑल सेक्शंस ऑफ सोसाइटी एंड सिमिलर बेसिक सदाचार ऑन वो जो मैंने अभी प्रवचन बताया वो पूरा प्रवचन इस लाइन पे है ऐसा समझिए इसको विस्तार में बताया कि जो वैदिक संस्कृति के वैदिक समाज के अलग अलग जो विभाग है कर्मी है ज्ञानी है योगी है शैव है भक्त है शाक्त है, अलग अलग प्रकार के लोग हैं सभी लोग सदाचार जो एकदम आधारभूत सदाचार के जो नियम है वो सभी में एक समान है सभी को एक समान रूप से पालन करते हैं जो कि ये जो बेसिक सदाचार के जो नियम है जो सामान्य है दोनों सबके बीच में वो इस जगत में जीने के आधारभूत जो वस्तुएं हैं, उसके ऊपर केंद्रित है। दिस सामान्य और ऑर्डिनरी सदाचार कंसिस्ट ऑफ डिरेक्शन मैन तो टू प्रमोट बॉडीली एंड मेंटल हेल्थ एंड स्मूथ सोशल इंटरकोर्स तो ये जो सामान्य सदाचार के जो नियम है वो मार्गनाइजेशन करते हैं शारीरिक मानसिक रूप से शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिए और स्मूद सोशल तो, सुदृढ़ रूप से चलेंगे इंटरकोर्स की क्या बोलेंगे सामाजिक व्यवहार स्मूद को क्या बोलेंगे तो आरामदायक, आरामदायक, आरामदायक और सामाजिक आराम सामाजिक व्यवहार, व्यवहार में स्मूथ मतलब कुछ बहुत झगड़े नहीं होते चलता रहता है, शांति से जाती है। तो उसके लिए ये है ये सब मार्ग निर्देशन है जो सामान्य सदाचार है उसका जैसे सामान्य सदाचार में आएगा कि डाइवोर्स नहीं करना है तो वो ये एक सदाचार पालन नहीं करेंगे तो समाज में बहुत उथल पुथल हो जाती है फिर <laughs> क्या बोलते स्मूथ नहीं रहते ट्रांजैक्शन। क्या बोलेंगे स्मूथ और ट्रांजेक्शन दोनों अंग्रेजी सुचारू सुचारू सुचार। सुचारू रूप से समाज को चलाने के लिए वो यदि ऐसे सदाचार का नियम पालन नहीं करते समाज सुचारू रूप से नहीं चलता है बहुत झगड़े झुगड़े सब होते हैं और झगड़े झुगड़े तो बदरी जगत में होने हैं, लेकिन बहुत ज्यादा होते हैं नहीं सहन करे ऐसी चीजें होती है उल्टा सीधा होता है सब तो, तो ये सब शारीरिक मानसिक सामाजिक ये सब चीजें किस प्रकार से चले तो उसके लिए मार्ग है शास्त्रों में क्योंकि ये चीजें चाहिए आध्यात्मिक प्रगति करने के का एग्जाम्पल्स डिडेक्शन फॉर बाथिंग एंड ब्रशिंग द टीथ फॉर एक्टिविटीज सच इज मैरिज एंड मॉरल कोर्ट एज एलोबोरेटली डिलीटेड इन द धर्मशास्त्र तो उसका उदाहरण है दातुन कैसे करना चाहिए स्नान कैसे करना चाहिए इत्यादि ये शरीर से संबंधित और फिर विवाह के विषय में सब निर्देश है फिर नैतिकता के नियम है जो अभी सातवें स्कंद का पंद्रह अध्याय लिए थे ना वो नैतिकता के नियम गृहस्थ के लिए इधर पंद्रह अध्याय में से कुछ लिए थे ना कल प्रवचन में तो सातवें स्कंद का पंद्रह अध्याय वो नैतिकता के नियम है गृहस्थों के लिए नैतिकता के नियम जो धर्मशास्त्र में सब बहुत विस्तार में दिया गया है तो ये सब विस्तार में जो दिया गया है ये सब है बेसिस ऑफ सिविलाईज लाइफ एन आर नॉट नेली टू बी स्पोटि तो हालांकि भक्ति है वो कर्मकांड से बहुत बहुत ऊपर है फिर भी जो कर्मकांड कर्म कांड में जो मार्ग दिया गया है वो एक सभ्य समाज का आधार बनता है वो एक सभ्य समाज का आधार है कर्मकांड में जो मार्ग है और इसलिए ऐसा नहीं है ऐसा जरूरी नहीं है कि भक्त लोग उसको बस नकार दें। वो भक्तों के नकारने के लिए ऐसा जरूरी नहीं है भक्ति कर्मकांड के ऊपर स्कार नहीं कि भक्त इनको नकार दे क्योंकि एक सभ्य समाज का आधार बनता है ये सब ये जो सब कर्मकांड के अंतर्गत जो सब नियम दिए गए हैंस आर एक्सपेक्टेड टू बी मोर एडवांस्ड इन फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ सिविल एक्स उल्टा जो लोग आध्यात्मिक चे, चेतना में ज्यादा ऊपर है उनसे अपेक्षा की जाती है कि वो सामाजिक व्यवहार में भी ज्यादा ऊपर हो ऐसा नहीं कि सामाजिक व्यवहार छोड़ दिया मतलब सामाजिक सदा जा छोड़ दिया मतलब सभ्य सभ्य सम... व्यवहार में उ... उ... उसके अपेक्षा किया जा तो और ज्यादा ऊपर हो पहले चोरी नहीं करता था भक्त बन गया उसके बाद चोरी करने लगा तो क्या बोलेंगे हम तो सदाचार पालन नहीं करेंगे हम तो चोरी करेंगे नहीं।, नहीं उससे तो और अपेक्षा की जाएगी उल्टा अपेक्षा की जाएगी चोर यदि भक्त बनता है चोरी छोड़ देगा तो भक्त यदि चोरी नहीं करता था और फिर चोरी करने लगे तो वो सदाचारी नहीं वो दुराचारी हो उल्टा हो गया प्रभाव ऐसा नहीं हो डिटी मेनोड ऑब्जो कर्म कांड रिचुअल्स एज दी फोकस ऑन सदाचार डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिशनल सर्विस वो कर्म कांड अनुष्ठान शायद पालन नहीं करे क्योंकि वो ज्यादा ध्यान देता है सीधी जो भक्ति है ऐसे सदाचार के नियम जो भक्ति से सीधा संलग्न है सदाचार के दो प्रकार बताए ना एक सामान्य और दूसरा विशेष तो सामान्य सदाचार ये जो कर्मकांड वाला है उसके अनुष्ठान शायद पालन नहीं करेगा तो सदाचार भगवान की भक्ति में पालन कर रहा है लेकिन फिर भी उसकी जो सामान्य उसके जो सामान्य व्यवहार है डीलिंग्स को क्या बोलेंगे व्यवहार ही बोलेंगे लेन देन है पैसों का लेन देन नहीं ऐसा लोगों के साथ जो हमारे डीलिंग करते हैं डीलिंग करते हैं डीलिंग अभी तो हिंदी में आ गया है शब्द व्यवहार। तो उसमें उसको आदर्श व्यवहार, अच्छे व्यवहार का एक आदर्श होना चाहिए सही व्यवहार का एक आदर्श होना चाहिए एंड ऑल दो एक्टिविटीजर ने चेंज एस वन एडवांस इन सर्विस देर इम्पोर्टेंट शुड नॉट बी अंडर एस्टिमेटेड तो हो सकता है कि ये जो ये ये बात सही है कि ये जो सामान्य सदाचार के नियम जिसको गौण नियम कह रहे हैं वो अनित्य है क्योंकि शरीर मन और समाज से संलग्न इसलिए अनित्य है और जैसे जैसे कोई व्यक्ति भक्ति में उन्नत स्तर पे जाता है तो हो सकता है कि इन, इनको पालन करने में उनका जो अलग अलग उनका स्तर यदि कम हो ज्यादा हो कुछ अलग हो सकता है लेकिन फिर भी आ, इन जो सामान्य सदाचार के जो नियम है उनका जो महत्व है उसको कम नहीं आंकना चाहिए अंडर एस्टिमेट को क्या बोलेंगे हिंदी में कम आंकना ओवर एस्टिमेट को बोलते हैं क्या बोलते हैं अतिशयोक्ति ऐसा है, बोलते हैं तो कम नहीं आंकना चाहिए तो हिंदी में सब जानते हैं कम आंकना उसका महत्व कम नहीं कर देना चाहिए फॉर वन हुड मस्ट बी केयर फॉर एंड कंट्रोल्ड साइंटिफिकली जिसके अभी भी भौतिक विचारधारा है तो उसका अपने शरीर और मन को शरीर और मन का नियंत्रण करना होगा वैज्ञानिक तरीके से शरीर और मन का नियंत्रण करना होगा और उसके लिए ध्यान रखना पड़ेगा ये करना ही होगा ऐसा नहीं वो नहीं करेगा हेन्स सच रेगुलशन आर ऑल्सो फेवरेबल एंड नेसेसरी फॉर द कल्टिवेशन ऑफ दर्विस शुड बी ऑब्जर्व प्रेक्टिशनर्स ऑफ साधना भक्ति तो इसलिए इस प्रकार के जो नियम है नियमन है जो शास्त्र के आ रहे हैं सामान्य सदाचार के नियमन तो वे भी भक्ति में प्रगति के लिए अनुकूल है और अनिवार्य है या आवश्यक है दिवस भक्ति के भक्ति का विकास करने के लिए और इसलिए साधना भक्ति के जो अभ्यास करने वाले हैं उनको ये पालन करने तो सामान्य सामा के क्वेश्चन में हम तिर सिंधु से और विश्वनाथ चतुर्दी ठाकुर की मंत्री से आ रहा है वो हम कल लेंगे कल सामान्य सदाचार और फिर विशेष सदाचार के विषय में आएगा तो तो दोनों के बीच में पार्थक्य क्या है भेद क्या है वो भी आएगा जहाँ पर हम समाप्त करते हैं परम पूज्य गुरु महाराज की जाए जपोपाद की जाय जा।